आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एम मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्राम वासियों का बहुत बहुत स्वागत है जी हां मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के इस विशेष कार्यक्रम को सुनकर क्यूँकी ये खास कार्यक्रम था अठारह मार्च 2017 को विशाल जिला स्तरीय किसान मेला जी हाँ विशाल जिला स्तरीय किसान मेला शिरोही जी हाँ उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद सिरोही एवं परियोजना निदेशक आत्मा शिरोही के अंतर्गत ये विशेष मेला का आयोजन किया गया जिसमें विशेष रूप से सिरोही के आसपास के सारे ही डिस्ट्रिक्ट के किसानों को आमंत्रित किया गया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओटाराम देवासी जी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार उसके साथ ही अध्यक्ष श्री पायल परशुराम पुरिया श्री प्रमुख शिरोई और संरक्षक श्री अभिमन्यु कुमार जिला कलेक्टर शिरोई के साथ साथ श्री समाराम गरासिया विशेष अतिथि के रूप में माननीय विधायक आबू पिंडवाड़ा और इसके साथ ही बाला सोलंकी संयुक्त निदेशक कृषि खंड झालौर और श्री आशाराम डूडी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिरोई तो वो इस तरह से सभी लोगों के बीच में मुख्य अतिथियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ और इस विशाल कार्यक्रम में 1500 से ऐसी अधिक किसान पधारे हुए थे और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जहाँ पर टेक्निकल संबंधित बातें अनुभव और विशेष नए जानकारी के लिए उन्नत खेती के लिए जानकारी के लिए एक खास मेले का आयोजन किया गया था विशेष बहुत सारे अलग अलग नए कंपनियों के स्टॉल लगे हुए थे विभिन्न प्रकार के औजार ट्रैक्टर्स और बीजों का विशेष स्टॉल वहा पर लगा हुआ था और जिन लोगों ने विशेष प्रयोग किए गए थे उनमें से भी कुछ खास जैसे कि रेवदर के पास से एक सब्जी का स्टॉल और उसके बाद आबू तपोवन से भी सब्जियों का विशेष स्टॉल लगा गया था ऐसे बहुत सारे अलग वैरायटी ऑफ स्टॉल्स को भी देखने का एक सुअवसर सभी किसानों को प्राप्त हुआ तो इस तरह से ये रंगारंग कार्यक्रम बहुत ही सुंदर सफल कार्यक्रम जिसको मैं कह सकता हूँ वो हुआ जिसकी पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए मैं रेडियो पर फिर से उन चीजों को दोहराऊंगा और आप सभी को जो बातें अच्छी लगती हो तो जरूर इससे जुड़े और अपने जीवन को आगे बढ़ाए किसान भाई बहनों इस मेले के लिए मैं यही कहना चाहूँगा चार लाइने आपके लिए एक नई सोच की और कदम बढ़ाए हौसलों से अपने सपनों की ऊंचाईयों को छू कर जो आज तक सिमिट कर रह गई थी खाबो में खयालो में उन सपनों को सच कर दिखाएं जी हाँ एक कदम आप बढ़ाएं उन्नत के खड़े ऐसी शुभ आशा के साथ किसान भाइयों आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और सीधे ले चलता हूँ मैं आपको 18 मार्च 2017 का विशेष खंडलवाल छात्रावास में हुआ विशाल जिला स्तरीय किसान मेले में आपका स्वागत है आप सुन रहे हैं रेडमो नाइन एफएम फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो पधारो पधारो अपना पंजीयन अवश्य करा लिया होगा आपने रजिस्ट्रेशन करा करके आपने कूपन ले लिया है क्या वो कूपन संभाल करके रखना क्योंकि लास्ट में आप कूपन देंगे तब आपको भोजन का पैकेट दिया जाएगा पंजीयन के लिए पंचायत समिति वार वहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं और आपको सुविधा अनुसार पंजीयन हो गया होगा पेयजल की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है बाहर ठंडा पानी और शुद्ध पानी रखा गया है साथ ही प्रसाधन के लिए उधर बहुत अच्छी साफ सफाई वाली टॉयलेट्स बने हुए हैं आप उनका उपयोग करें हमारा उद्देश्य रहेगा पानी पीकर भी आप पात्र गिलास वगैरह इधर उधर नहीं फेंके क्योंकि देश अभी एक दौर से गुजर रहा है हमारा देश कहता है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत सफाई का ध्यान हमको रखना है परिसर का भी ध्यान रखेंगे एक मॉडल बनेगा बाद में कि इतना बड़ा आयोजन हुआ इतने किसान आए लेकिन उसके बाद में ये मैदान कितना स्वच्छ रहा क्योंकि हम देखते हैं शादी ब्याह होती है खाना खाने के बाद में वहां पे कचरा ही कचरा बिखरा हुआ मिलता है ऐसा आप यहां नहीं रखेंगे आप भोजन के डिब्बे भी लेकर के निर्धारित स्थान पर उसको पहुंचाएंगे साथ ही पंजीयन के उपरांत हॉल में आकर के आप लोग विराज गए हैं अब हमारे अतिथिगण पधारने वाले हैं और अतिथियों के आते ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा अतिथियों के आने के बाद आपसे निवेदन रहेगा कृपया आप अपने मोबाइल फोन का स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड पे रखें ताकि हमें विशेष तकलीफ लीजिए हमारे अतिथिकरण पधार चुके हैं माननीय मंत्री महोदय रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत करें करतल ध्वनि से सिरोही जिले के किसान सिरोही जिले के अन्नदाता बहुत बड़ी संख्या में आज आए हैं और माननीय मंत्री महोदय जिला प्रमुख महोदय पधार चुकी है साथ ही संयुक्त निदेशक कृषि विभाग के हमारे बीच में जिला परिषद के कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी भी पधार चुके हैं आपका भी स्वागत है पदारों मारा देश की मधुर धुन के साथ में ये अतिथिगण पधार चुके हैं आपका स्वागत है कृपया हॉल में सभी से निवेदन है प्रधान साहिबा भी पधार चुकी है सिरोही की आज के इस मेले में पधारे हुए गणमान्य अतिथिगण शिवगंज से लेके मंडार तक बराड़ा से लेके गठ तक आए हुए सभी किसान बंधुओं इलेक्ट्रॉनिक विजुअल प्रिंट मीडिया के संवाददाता तथा विभाग के अधिकारी और प्यारे किसान भाइयों आप सभी का आयोजन समिति की तरफ से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं वेलकमे कृषि विभाग के उप निदेशक कृपया आप भी पधारें और परियोजना निदेशक डॉ. तो प्रकाश जी कृपया शीघ्रता से पधारें आप श्री जगदीश चंद जी बेगवंश वेगवंशी वन्च, उप निदेशक कृषि विस्तार और डॉक्टर प्रकाश कुमार जी माननीय जिला कलेक्टर महोदय भी पधारने ही वाले हैं कृषि विभाग सिरोही द्वारा आत्मा योजना अंतर्गत आयोजित विशाल किसान मेला 2017 के गणमान्य अतिथिगण पधार चुके हैं संभागी जो देर से आ रहे हैं बहुत सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई है इधर आप जाकर के बिराजें इधर भी बहुत सारी कुर्सियां खाली है कृपया बैठने का कष्ट करें खड़े नहीं रहें बहुत पुख्ता व्यवस्था की है कृषि विभाग ने मेले का उद्देश्य रखा है कृषक को तकनीकी जानकारी प्रदान कराना कृषक की कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करना उच्च स्तर पर होने वाली शोध या रिसर्च को किसान तक पहुंचाना और अन्य विभागों की विकास योजनाओं के बारे में भी जानकारी देना ताकि हमारा लक्ष्य उन्नत खेती भरपूर फसल खुशहाल किसान विकसित हिंदुस्तान इसको हम प्राप्त कर सकते हैं हमने यहाँ पर कृषकों के सामने वैज्ञानिक संवाद रखा था जिसके तहत डॉक्टर जी सहायक निदेशक और डॉक्टर प्रकाश जी उप निदेशक एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा बहुत ही शानदार वार्ता दी गई साथ ही विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री बबलेश जी द्वारा मिट्टी के बारे में किसानों को बताया गया कि मिट्टी की जांच कैसे होती है और मिट्टी की जांच करानी क्यों आवश्यक है तथा तो कहां पे करवाई जा सकती है फिलहाल हमारे गणमान्य अतिथिगण पधार चुके हैं और हम बहुत शीघ्र कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे उसके बाद में आपसे निवेदन रहेगा कि आप एक बार पुनः प्रदर्शनी का अवलोकन करें यहाँ विभिन्न विभागों के जो स्टॉल लगे हुए हैं उनका भी अवलोकन करें जिला कलेक्टर महोदय भी पता चुके हैं और आ, हम सभी किसान भाई पूरे जिले के आए हुए हैं शिवगंज से लेकर मंडार तक और वराड़ा से लेकर के आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों के साथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है भरी दोपहर सूरज परछाई से हारा का नेह निचोड़े बाती आओ फिर से से दीप जलाएं हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ ओझल वर्तमान के महोजाल में आने वाला कल न भुलाएं आओ फिर से दीप जलाएं हम आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कृपया पधारें और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें कृपया पधारें और शुभ कार्य का शुभ शुभारंभ शुभ ढंग से करें पीछे खड़े हुए जो सज्जन है उनसे निवेदन है बहुत सारी कुर्सियां बीच में खाली है आप बिराजे सरिया ढोला I love Amos. में आर्यजन जिसकी उतारे आरती भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती गूंजे हमारी भारती ओ भद्र भाव भामिनी यह भारती है भगवते सीता फते सीताफते गीता गीता मते, गीता मते। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो माँ अमृतम गमय की भावना के अनुरूप एक दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और वेद वाक्य है सत्यम वर्म चर मातृदेव भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेव भव स्वाध्यायाम न प्रमदे श्रद्धा देयम शुभम करोती कल्याणम आरोग्य धन संपदा विनाशाया दीपम ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुस्तुस्तुम अतिथि द्वारा एक दीप प्रज्जवलित किया गया इस दीप की लौ पूरे जिले में फैलेगी और जिले में किसान सुखी होगा फिलहाल इस विशाल किसान मेले का लक्ष्य है उन्नत खेती भरपूर फसल खुशहाल किसान तथा विकसित हिंदुस्तान इस मेले में पधारे हुए अतिथियों का हम स्वागत सम्मान करते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार माला और साफे के द्वारा सबसे पहले हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ओटाराम जी देवासी साहब माननीय गोपालन मंत्री राजस्थान सरकार जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, आपका स्वागत करने के लिए श्री जगदीश चंद जी बेगवंशी उप तो निदेशक कृषि विस्तार सिरोही से हम सादर आग्रह करते हैं साफा हमारे सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है आपके उपरांत हमारे बीच में पधारी हुई है श्रीमती पायल पराम पुरिया माननीय जिला प्रमुख महोदया आपका स्वागत करने के लिए हमारा आग्रह रहेगा डॉक्टर प्रकाश कुमार उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा सिरोही आपको शॉल और पुष्प गुच्छ द्वारा सम्मानित किया जा रहा है आपके उपरांत हमारे बीच में पधारे हुए हैं श्रीमान अभिमन्यु कुमार जी माननीय जिला कलेक्टर जो कि हमारे कार्यक्रम के संरक्षक हैं। आपको सम्मानित करने के लिए हमारा आग्रह रहेगा डॉक्टर हीर सिंह जी सहायक निदेशक कृषि विस्तार सिरोही बालाराम जी सोलंकी संयुक्त निदेशक पद हुए हैं आपका सम्मान करने के लिए श्री डॉक्टर केपी सिंह सहायक निदेशक उद्यान सिरोही श्री लुम्बाराम जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पधारे हुए हैं आपका स्वागत करेंगे श्री महेंद्र कुमार प्रजापति हमारे बीच में सिरोही पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती प्रज्ञा कौर जी पधारे हुए हैं आपका स्वागत करने के लिए भी हम महेंद्र कुमार जी प्रजापत को सादर निवेदन करते हैं पधारो पधारो श्रीमान आशाराम जी डूडी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी इसके साथ ही हमारे बीच में आज के कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण उन सब का तहे दिल से स्वागत सम्मान और हम अभिनंदन वेलकम इस्तकबाल सभी शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हैं बहुत बड़ी संख्या में किसान पधारे हुए हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने के कारण कृषि संबंधी सारे विभागों को अपनी विकासोन्मुख गतिविधियां संचालित करने के लिए फंडिंग एजेंसी के रूप में आत्मा परियोजना है जो एक अम्ब्रेला है आज के इस मेले में भी अपने स्वागत संबोधन तथा मेले के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा शिरोही डॉक्टर प्रकाश कुमार परमादरणीय माननीय मंत्री ओटाराम जी साहब हमारी जिला प्रमुख शिरोही आदरणीय पायल परसुर जी पूरिया साहब हमारे जिला कलेक्टर महोदय सी ओ साहब आदरणीय लुम्बाराम जी आदरणीय जॉइंट साहब बला जी सोलंकी साहब प्रधान साहिबा हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जगदीश जी साहब हमारे डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर तमाम किसान भाइयों बहनों माताओं ये ऐसा वक्त ऐसा समय जब किसान पूरी साल में व्यस्तम होता है कटाई का समय उसके बावजूद भारी मात्रा में किसान आज हमारे इस मेले में उपस्थित हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं एक चीज एक बहुत बहुत ही थोड़ा समय लूंगा ये जो मेले किए जाते हैं ये जो प्रशिक्षण होते हैं ये जो कार्यक्रम किए जाते हैं इनका मूलतः एक ही उद्देश्य है कि जानकारी ज्ञान वो हमारे किसान तक पहुंचे और अभी आपको मैं अभी एक बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूं आप टेलीविजन पर अभी अभी नया नया एक एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन आना शुरू हुआ है अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब क्या कह रहे हैं कंपोस्ट खाद बनाओ अब देखना अभी देखना शुरू हुआ अभी आना ही शुरू हुआ है दो चार छह दिन से आप उसको देखना आपको दिखेगा अमिताभ बच्चन साहब आ रहे हैं और कह रहे हैं कंपोस्ट खाद बनाओ क्या देना चाहते हैं आपको एक सूचना एक ज्ञान देना चाहते हैं देश के छह लाख गांव में जब भी घुसोगे गोबर के बदबूदार ढेर मिलेंगे हां या ना बोलो है? यदि यह सारा गोबर कंपोस्ट खाद में बदल जाए तो जमीन को कितनी ताकत मिल सकती है और सारा गांव साफ हो सकता है इस स्वच्छता के अभियान में केवल इतनी सी सूचना देने के लिए अमिताभ बच्चन साहब बोल रहे हैं ये जो मेले हैं ये जो बाहर सारे यंत्र लगाए गए हैं सोलर ड्रिप स्प्रिंकलर ये बोलते बोलते रहते हैं हम इन्हें देख लो साथ में हमने एक वैज्ञानिक संगोष्ठी रखी है किसान की साल भर समस्या होती है कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उसको डिस्कस करने का हमने यहां वैज्ञानिक बुलाए हैं यह जो हमारा प्रशासनिक सेशन है इसके बाद हम आपकी एक एक समस्या को डिस्कस करेंगे हमारे वैज्ञानिक आप उसे कागज पे लिख करके यहां पहुंचा दो क्या कर रहे हो यार चलो रुको रुको रुको एक मिनट तो हमारे इस मेले का मूल उद्देश्य यह है कि हमारा वैज्ञानिक आपसे मिल सके हमारी कृषि तकनीकी आप देख सकें आपकी समस्या पर हमारा वैज्ञानिक आपको सलाह दे सके मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि यह तकनीकी सेशन यहीं तक नहीं है हम आज शाम तक बात करेंगे हमने सभी दुकान जितने भी लगी हैं सभी से कह रखा है कोई जाएगा नहीं बहुत तसल्ली से किसान इनको देखें हर चीज की जानकारी प्राप्त करें और जो भी सवाल हो अपने कागज पर लिख करके हमें पहुंचाएं हम तकनीकी सेशन में उसको लेंगे धन्यवाद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद लोक कल्याणकारी सरकार आम जन के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती है परंतु योजनाओं का लाभ जानकारी के अभाव में गांव के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता जिससे योजना की उपाधेयता समाप्त हो जाती है माननीय जिला कलेक्टर महोदय के पहल पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग कृषि विभाग पंचायत राज विभाग सिरोही ने एक नवाचार किया है विकास की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सरल और प्रभावी ढंग से आम जन तक पहुँचाने का एक प्रयास है हमारा रिपब्लिक टू तो पब्लिक गणतंत्र से जनतंत्र तक राजस्थान में सिरोही जिले का पहला कदम है तालियां बजाकर स्वागत कीजिए आप और इसे जिले के एक ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया जाएगा आज उसका लॉन्चिंग माननीय मंत्री महोदय करेंगे श्री संगी, सुदर्शन सुदर्शन सिंह देवड़ा उपनिदेशक आईटी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कृपया पधारे और, और लॉन्चिंग प्रोग्राम करा धन्यवाद सर सम्मानित मंच आप सभी की अनुमति से सिरोही जिले में जो नवाचार किया जा रहा है मैं हमारे यहाँ पधारे सभी भाइयों बहनों माताओं और आ, सभी वृद्धजनों और किसान भाइयों का स्वागत करता हूँ और जो माननीय अतिथि महोदय हैं उनकी अनुमति चाहता हूँ इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए आ, इससे पहले मैं एक छोटा सा लघु इसके बारे में संक्षेप बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम है क्या गणतंत्र से जनता तक ऐसा है कि यहाँ बैठे सभी भाई बहन मैं भी इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पर कई गवर्नमेंट योजनाएं चलती हैं लेकिन कईयों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं होती ये कार्यक्रम एक नवाचार के रूप में सिरोही जिले में प्रारंभ किया जा रहा है जो कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसका मूल उद्देश्य यह है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो किसी न किसी माध्यम से जरूर पहुंचे वो पहुंचाने का माध्यम आज की तारीख में हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सभी के पास या यहां बैठे सभी लोगों के पास मोबाइल फोन अवश्य भावी रूप से है और जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता है आजकल वो लोग भी तकनीक का उपयोग बहुत ही सहजता से करती है कम से कम मैं इतना मानता हूं कि व्हाट्सएप तो सभी लोग चलाते हैं कई लोग किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं कई सामाजिक ग्रुपों से जुड़े हुए हैं हम लोगों ने कृषि विभाग ने जिला परिषद ने और सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने संयुक्त इस कार्यक्रम का निर्माण किया है और यह पहली बार भारत में सिरोही जिले से प्रारंभ किया जा रहा है ये कार्यक्रम ई शिक्षण कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया जा रहा है ई शिक्षण कार्यक्रम का मतलब आप इसको ऐसे समझें कि जितने भी आपके पास जो व्हाट्सएप जो भी लोग हैं जिनके पास व्हाट्सएप है ग्रामीण क्षेत्र में वो अपना मोबाइल नंबर को रजिस्टर करें अपनी पीली किताब में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कृषि विभाग द्वारा पीली किताब रखी गई है उस पीली किताब में आप अपना मोबाइल नंबर दे दें जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर उसमें दर्ज करेंगे उसे हम लोग यहाँ पे केंद्रीकृत रूप से ये पीली किताब है ये पीली किताब आपके ग्राम पंचायत पर रखी गई है आप अपने ग्राम सेवक जी से या एग्रीकल्चर के अधिकारी महोदय से ये मांग सकते हैं और इसमें अपना नंबर दर्ज कर दें या उनको कहें कि आपका नंबर इसमें दर्ज कर दें जैसे ही आप अपना नंबर इसमें दर्ज करेंगे उसके पश्चात ये नंबर हमारे तक आ जाएगा और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मोबाइल के माध्यम से जोड़ देंगे और यदि आपके पास मोबाइल व्हाट्सएप वाला नहीं है तो भी आप इसमें दर्ज करें आपको किसान पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा जब वो नंबर आपका जुड़ जाएगा उसके पश्चात आपको जो आपकी सरकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में जानकारी भेजी जाएगी आपके मोबाइल पे जिसको आप लघु फिल्मों के माध्यम से भी देख सकते हैं उस लघु फिल्म में ये बताया जाएगा कि ये योजना क्या है और कहाँ से और किस प्रकार इसका लाभ ले सकते हैं साथ ही साथ इसके बारे में संक्षिप्त विवरण भी दिया जाएगा ताकि आप ये पता कर सकें कि यह योजना किससे संबंधित है और कैसे इसको संचालित किया जाता है अब इसको हकीकत में अमली जमा पहनाने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है जब आप सभी लोग सहयोग प्रदान करेंगे और अपना मोबाइल नंबर जब इसमें दर्ज करेंगे तभी हम लोग आपको इसमें जोड़ पाएंगे फिलहाल आज जिस जब ये योजना लॉन्च की जा रही है तो इस योजना के तहत पांच नंबर मोबाइल नंबर ग्रामीण क्षेत्रों के जुड़ चुके हैं कुल एक ग्राम पंचायतों के पांच नंबर प्रारंभिक तौर पर जोड़े गए हैं इसके पश्चात जैसे जैसे पीली किताब में आप अपना आंकड़ा भरते जाएंगे, कुल जो अभी इसका एक अनुमानित एस्टिमेट है वो चालीस हजार किसानों को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया है जिला स्तर पर और बहुत ही जल्दी ये राज्य स्तर पर भी संचालित होगी ये इसकी सफलता और असफलता आप लोगों के हाथ में है क्योंकि आप ही करता धरता हैं इसके इस हमारा जो मूल उद्देश्य है वो आप ही लोगों तक सूचना पहुंचाना है अतः आप सभी से निवेदन है कि इससे शीघ्र शीकर जुड़ें और सम्मानित मंच से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी इसमें अपना जो अनूल्य सहयोग प्रदान करें माननीय जिला कलेक्टर महोदय के संरक्षण में हमने एक जो इसका लॉन्चिंग कराने का प्लान किया है तो एक लघु क्लिप जो है जो कि भेजी जाएगी आज आपको वो अभी आपको बजा के दिखाई जा रही है यहां पे चला के दिखाई जा रही है रिपब्लिक टू पब्लिक गणतंत्र से जनता तक ये ये इसका जो प्रमुख पेज है वो आज लॉन्च किया जा रहा है और ये जो अभी एक पिक्चर आपको दिखाई गई है और इसके साथ में एक जो संदेश आपको भेजा जाना है वो मान्य मंत्री महोदय द्वारा मैं ये मोबाइल जो व्हाट्सएप मोबाइल है जो कि इस आत्मा परियोजना के तहत ही लॉन्च किया गया है दिया गया है और इसका नंबर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही आपके पास में आएगा इसका नंबर माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इसको बटन दबाकर ये सभी पाँच लोगों को ये मैसेज भेजें आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए योजना रिपब्लिक टू पब्लिक शिरोही जिले का पहला कदम हाई फाई टेक्नोलॉजी के द्वारा कृषक को सशक्त करना माननीय जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर योजना लॉन्च हो रही है किसान भाइयों बहुत ही सामान्य सी बात है आपके पास जो मोबाइल फोन है उस फोन का नंबर अपने गांव की ग्राम पंचायत में रखी इस पीली किताब में दर्ज करवा दें तो ये सुदर्शन जी जो अभी बोल रहे थे ये डिप्टी डायरेक्टर ई गवर्नेंस आपका नंबर इस योजना से जोड़ देंगे और जब वो जुड़ जाएगा तो आठ से दस मिनट की एक फिल्म आप तक इस मोबाइल के जरिए पहुंचेगी जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी यह सूचना आप गांव में बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए मेहरबानी करके क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि कम्युनिटी पॉइंट बनाने में बीस लाख रुपए मिलते हैं सरकार से तालाब बनाने के बीस लाख आपको बताया कि इस बात का किसी को बताया नहीं पता है लेकिन जब ये योजना से आप जुड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वो 20 लाख आप कैसे ले सकते हो उसकी योजना का तरीका क्या है ये वीडियो मैसेज बार बार आप तक पहुंचेंगे और हम चालीस हजार लोगों को जोड़ेंगे धन्यवाद बहुत बड़ी योजना रिलीज हुई है रिपब्लिक टू पब्लिक और इस योजना में यदि आवाज की आवश्यकता हो तो मैं अपनी आवाज देने को तैयार हूँ फिलहाल हमारे बीच में पुरस्कार वितरण किए जाएंगे पुरस्कार व्यक्ति के कार्यों की पहचान तो है ही लेकिन दूसरे लोगों को थोड़ा उत्साहित करना प्रेरित करने के लिए भी काम आता है आत्मा परियोजना अंतर्गत जिला स्तरीय और पंचायत स्तरीय पंचायत समिति स्तरीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं सर्वप्रथम जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार जिनमें जो राशि बोली जा रही है वो सीधी उनके खाते में जमा हो गई होगी या हो जाएगी क्योंकि कैशलेस इंडिया बन गया है नगद पैसा किसी को भी नहीं देते श्री उमा राम जीवाजी चौधरी जीरावल रेवदर जिला स्तर पर प्रथम रहे हैं आप आत्मा परियोजना अंतर्गत कृषि कार्यों में और आपको पच्चीस हजार रुपये आपके खाते में जमा हो चुके हैं और प्रशस्ति पत्र द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा श्री उमाराम जी उमाराम जी के लिए ताली बजा दीजिए जिला स्तर पर प्रथम रहे हैं उमाराम जी आत्मा योजना में सिरोही जिले में कृषकों में प्रथम रहे हैं ये सिरोही जिले में केले की खेती करते हैं किसकी केले की सुनिए आपने खेती है? इन्होंने बहुत भारी पैसे में पैसा कमाया केले की खेती में आत्मा योजना में उन्हें जिला में प्रथम दिया गया है पच्चीस हजार रुपए और ये प्रशस्ति पत्र जयपुर से इन्हें भेजा गया है पधारो पधारो आपके उपरांत श्री करण सिंह जी तेज सिंह जी राजपूत सिलोरिया कृपया तो बता रहे हैं? द्वितीय स्थान पर रहे हैं जिला स्तर पर आपको भी 25,000 रुपए एम एवं पत्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है पैसे आपके खाते में सीधे जमा हो गए हैं क्योंकि तो कैशलेस इंडिया हो गया है फिलहाल श्री जीवन सिंह जी छैल सिंह जी चारण वराल पंचायत समिति स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आपको ₹10,000 एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है लगता है नहीं है श्रीमती गीता देवी चिमन जी चौधरी फूलाबाई खेड़ा काचोली पिंडवाड़ा पंचायत समिति स्तर पर प्रथम रही हैं। आपको ₹10,000 और प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जा रहा है मोहन लाल जी पुनाजी चौधरी फुलाबाई खेड़ा काचोली, पिंदवाड़ा पिंदवाड़ा पंचायत समिति स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहे हैं आपको भी दस हजार रूपए और प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया जाना है श्री श्रीमान जी नाना जी ग्रासिया गिरवर आबरो पंचायत समिति में प्रथम स्थान पर रहे हैं दस हजार रूपए आपके खाते में जाएंगे और प्रशस्ति पत्र द्वारा आपको सम्मानित कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जिला कलेक्टर महोदय और जिला प्रमुख महोदय बड़ा सम्मान है इनके उपरांत श्री लालाराम जी वीरा जी, ग्रासिया, गिरवर, वीराजी आइए आप भी आ रहे हैं अबरोड पंचायत समिति स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहे हैं आपको प्रशस्ति पत्र और आपके खाते में दस हजार जमा हो जाएंगे किसान मित्र बैठे हुए हैं तालियों को क्या हो रहा है जोरदार तालियों से सम्मान करें आप आपके मित्र को श्री गुमान सिंह चंदन सिंह राजपूत बेरारामपुरा शिवगंज पंचायत समिति शिवगंज के प्रथम स्थान पर रहे हुए हैं आपको दस रुपए और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती गीता देवी पत्नी चिमनलाल जी चौधरी आपके पति अगर आए हुए हैं तो आप आ जाए चिमनलाल जी श्री उमन सिंह जीरो इनके उपरांत श्री रामलाल जी उमा जी माली सुथारोह का घोड़ा शिवगंज आपको आप आपको द्वितीय स्थान पर पुरस्कृत किया जा रहा है श्री पूरा नाम सोनाजी ग्रासिया हड़बतिया रेवदर रेवदर पंचायत समिति में आप प्रथम स्थान पर रहे हैं आपको दस हजार रूपये और प्रशस्ति पत्र द्वारा आत्मा परियोजना द्वारा सम्मानित किया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए माननीय अतिथि गणों का धन्यवाद जिन्हें पुरस्कार मिला है उन्हें बधाई और दूसरे लोगों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने का एक चैलेंज है अगले वर्ष आप पुरस्कार प्राप्त करेंगे कृषि विभाग की प्रमुख गतिविधियां तथा लाभदायक योजना की संक्षिप्त जानकारी देने के लिए हम साधर आमंत्रित करते हैं हमारे बीच पधारे हुए संयुक्त निदेशक कृषि खंड जालोर श्रीमान बाला जी सोलंकी साहब माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर साहब पढ़ा जिला स्तरीय कर्षक मेले में पदारे हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान कोटाराम जी देवासी साहब माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार मैम पुरिया जिला प्रमुख सिरोही आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय सिरोही बीजेपी के जिला अध्यक्ष लोमाराम जी चौधरी साहब प्रधान साहिबा और सम्मानित मंच और पधारे हुए सिरू जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आदरणीय कृषक भाइयों बहनों आत्मा योजना अंतर्गत जो किसान मिला रखा जाता है उसका मुख्य ध्येय कृषि में जो नवाचार या अनुसंधान हो रहे हैं वो दूरदराज के काश्कार भाइयों तक पहुंचाना का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को जब आप आत्मसात कर लेंगे तो इस खेती में आप उत्पादन अवश्य बढ़ाएंगे आत्मा जो एक अंग्रेजी के चार शब्दों से बना है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी एक ऐसा अभिकरण है कृषि का कि जो जिले की आवश्यकता अनुसार कृषिगत प्लान बना के ऊपर भेजता है और फिर उसका संपादन हमारे कृषि विभाग द्वारा किया जाता है मैं कास्तार भाइयों से निवेदन करूंगा। आज के इस भौतिक युग में हर आदमी अधिक से अधिक उत्पादन लेना चाहता है और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि विभागीय योजनाएं हमारे पूर्व तकनीकी सत्र में बता दी गई हैं इस आईटी युग में आप बाजार की मांग और मार्केटिंग मार्केट का जो लिंकेज है उसके आधार पर खेती करें और कृषि में जो नित्य नए अनुसंधान और नवाचार हो रहे हैं उसको अपने खेतों में अपनाए आत्मा योजना अंतर्गत जिले के अंदर और राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जहां जहां अच्छे उन्नत कृषि विधियां अपनाई जाती है वो भी का दिखा, दिखाते हैं मैं अपेक्षा करूंगा कि आप उनको देख के उनका अनुसरण करें और उसी ढंग से राजस्थान के उत्पादकता बढ़ाने में आप सहयोग प्रदान करें जिससे देश कृषि में आगे बढ़े आज का युग वैल्यू एडिशन का है चाहतक ये है कि आप सिर जिला हमारे उद्यानिकी के एक विशेष स्थान रखता है यहाँ की शौप मैं माननीय मंत्री महोदय को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सा सिरोई की जो शौंप है इसको अंग्रेजी में वहाँ अमेरिका में भी फैनल नहीं कहते हैं ये ट्रेडमार्क है सिरोई शौप बहुत ही फेमस हमारी यहाँ की शौप है जिसकी खुशबू विदेशों तक है इसी इसके अलावा पपीता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है अनार हैं कुछ काश्कार जो सिर्वे से हमारे उन्नतशील प्रगतिशील कास्तकार सामने विराजय हैं उन लोगों ने जयपुर में भी और हमारे जालौर में मैंने एक संभाग स्त्रीय मेला रखा था सर तो हमारे पशुपालन के सचिव महोदय कुंजिला जी मीणा साहब के सामने उन्होंने केले और काजू या उत्पादन करके दिखाया सर उनके सैंपल भी उस टाइम माननीय सेक्रेटरी महोदय उन्होंने उपलब्ध करवाए थे और हमारा जो ग्राम का आयोजन सरकार ने किया था जयपुर में और वहाँ हमारे जालौर, मेरा जो खंड है जालौर, पाली सिरोई तीनों जिले मेरे पास है तो उसमें सिरोई के लोगों ने बहुत ही अच्छे उदाहरण पेश किए और आज भी उसका ही नतीजा है कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर सिरोई को चार पांच जो निवेश करने के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में लिस्ट आ चुकी है मैं यहाँ के उद्यमियों से यहाँ के व्यापारियों से यहाँ के उन्नतिशील कास्तकारों से ये निवेदन करूँगा कि आप इस सिरोई जिले में जो या उत्पाद होता है उस उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट में हमें सहयोग करें कि यही निवेश और यहाँ का खासकर यही अपना उत्पाद बेचे जिससे कि मेरे राजस्थान या हमारे सिरोई जिले के जो भाई लोग मेहनत कर रहे हैं उसका रेवेन्यू गुजरात में नहीं जाए हम सब गुजरात की ऊंजा उन, मंडी से निर्भर करते हैं मैं चाहता हूँ कि सिरोई जिले में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे मैं जालोर में गुजर रहा था एक दिन तो टमाटर रोड पर फड़े क्योंकि उनको उस टाइम इतना भाव नहीं मिलता और उनकी कॉस्ट भी नहीं निकलती है मैं चाहता हूँ जैसे सुंदा माता का एरिया हमारा टमाटर में अपना अनादार के एरिया है मंडार है बहुत ही अच्छे आ, मतलब सब्जी और फलों में आगे हैं तो मैं निवेदन करूंगा और आह्वान करना चाहूंगा इस मेले के माध्यम से और इस सदन में ये मेरी बात रखूंगा कि आप लोग यहाँ छोटी छोटी इकाइयाँ लगावें विभाग आपके साथ हैं सरकार आपको इसमें बहुत सारी अनुदान देते हैं इसके अलावा विभाग की बहुत सारी स्कीमें जैसे खेत तलाई का एक अच्छा अभिनव प्रयोग कई जिलों में हुआ है और पाली में करीब 150 सौ खेततलाये बन चुकी है सर इस वित्तीय वर्ष में तो मैं आह्वान करूंगा जहां जहाँ स्कोप है वहाँ आप मैग्जिम खेततलाये बनकर वर्षा के, के पानी को संग्रहित करें जिससे कि भूजल भी बढ़ेगा रिचार्ज होंगे कुएं हमारी जो खोद की स्कीम है उसमें भी काफी खासकर लाभान्वित हो सकते हैं आज युग हैं पानी बचाने के संयंत्रों का उपयोग करने जैसे ड्रिप है मिनी फवारा है हमारा रेनकेज है स्प्रिंकलर हैं इसके अलावा सोलर रेडिएशन पर ड्यूटी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है यहाँ विराजमान है तो मैं चाहूंगा कि वो सोलर पे ज्यादा जोर दें और खास करो के ज्यादा से ज्यादा आप सौर ऊर्जा जो भगवान का वरदान है हम राजस्थान को कि ज्यादा से ज्यादा हम सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और उसको आप कुओं पर लगा करके उस पर अनुदान लेजली की बचत करें और जिपसम का में थोड़ा मुझे दर्द हो रहा है कि पड़ोसी जिले में चौदह टन जिप्सम निकला पाली जिले में और यहाँ का आंकड़ा ऊपर नहीं जा रहा तो आप लोग अपने खेतों में जो बंदागर जमीने हैं उसमें जिप्सम का प्रयोग करें और अपनी मरदाओं को मुलायम बढ़ाए अन्यथा वो आने वाले समय में उसकी उत्पादकता घट जाएगी और ज्यादा से ज्यादा जिप्सम का उपयोग करें हमारी जो किसान कॉल सेंटर पे जो टोल फ्री नंबर है एक सौ पर आप उससे बात करें कोई भी खेती करते हो कोई भी बीज खरीदते हो हमारे कृषि वैज्ञानिक पूछ के जरूर आप वेराइटी का चयन करें धन्यवाद डायरेक्टर साहब सोलंकी साहब का आभार अपने अवसर संबोधन के लिए हम साधर आमंत्रित करते हैं श्रीमान आशा जी डूडी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही आज रा समारोह सिरे पावना मंत्री महोदय अध्यक्षता कर रही मैडम जिला प्रमुख महोदया प्रधान साहिबा और जिला जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर और सभी सम्मानित मंच के साथ साथ हमारे सामने सभी किसान भाई और माता-बेनो आपने मालूम है कि किसानी धंधा के लिए बडेरा कि चाकरी धनधन है व्यापार लाख ध्रिक मांगणिया करोड़ धीरे लधियार बडेरा भी खेती ना धन्य बताई और आपना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी नारो दियो जय जवान जय किसान मैं भी टाइम है किसान की मेहता और आज भी आपने चैत्री महीने में मेला को महीनों की टाइम और राजस्थान सरकार आपने इस चेत का महीने में किसान मेड़ो राखियों आवाजाबा को किराया हो। खाने की व्यवस्था दुनिया भर को किसानी ज्ञान सोना में सुगो लेकिन मैं आपने ज्यादा किसानी बात आई क्यू मैं आपने किसानी घर हूं मैं भी खुद किसान हूं और तहसीलदार किसानी धंधा तहसीलदारे तो किसाना किसाना में में कुछ एड़ी पाई अगर बे नहीं तो किसान पूरा संसार की एक ताकत है और सब एक कमी शिक्षा बढ़ेरा के चौसठ दीवा जोई के चौदह चंदा माही तीन गण किर को चांदनो भाई जीण शिक्षा नहीं तो किसान भैया बहुत अच्छी बात है अब शिक्षा की अलग जागरी है तो भी आपने बच्चिया की जो भी आपने कमी है जी एरिया में तो शिक्षा की बात और दूसरी छोटी छोटी बातों पर किसान आपस में लड़ लेवे आप जानो के एक बकरी खेत में घुस जावे अति सी बात मर्डर योड़ा माँ देख्या और एक पेड़ के कारण मैं गंगानगर जिला में हूं चार भाई आपने बात बताऊ किसान कर बर्बाद हो जाए तो एक भाई पड़ियोडो तीन अनपढ़ अनपढ़ो करायो पड़ियोडो भाई पटवारियो मिल गो और कुछ रोकड़ा सफेदा लगाया नक्शो मान्यो को तो बे जका दूसरा भाई, काट तो भाई, भाई तो किए काटे वो तुम्हारा तो ही खाता में है बाद में पत्तो करियो तो नक्शा के माने पटवारी मिल और मैं रोकड़ा जगह आपका खाता में कर लिया नक्शा यानी वे अतरा लड़िया का हाई कोर्ट तक डबल बेंच तक वे चारू भाई लड़िया और जब डबल बेंच में हारगा तो बाद में गांव में समझो तो प्रवृत्ति किसाना में मैं मारी जिंदगी में देखी और तीसरी बात है नशों आपने मालूम है भारत में अनको भंडार पंजाब हरियाणा लेकिन आप सुनो नशा का कारणो पूरा पंजाब आज कितर स्थिति अंदर जर्जर हो रही है संसार होने तो आज मैं ज्यादा नहीं कह जिला प्रशासन की तरफ और जो मेहमान है की और मैंने विशेष कियो के भाई एक निमंत्रण पत्र व्यंगात्मक भाषा में मैं आपके सामने पेश करूं आप सब श्याणा समझ रहा हो समझला रात जेला शिवगंज में रात्रि चौपाल ही बटे में साहब ने मैं किया प्रशासन की कुकुपत्री चौपाल में बांट दियो होता हो भी राजस्थानी ने बड़ो प्यार दे मैं बड़ो प्यार मैं तो आपने की छपे, तो की की छपे बीच में में फोटो है साइड सूर्य कोटि संप्र में डायलॉग संस्कृत को श्लोक है तो मारी कु के मायने गणेश जी की जगह तो है कंकाल मनुष्य को मुर्दा को कंकाल वही खोपड़ी और साइड में जो लिखियो है वे आपने अब आप समझ के दातुन करे करे कुल्ला कपूत सुबह उठने जरदा जरदा मारा बेटा सपूत आवो मर्दा, खावो जाओन कर घर भरदा सभी नशेड़ी भाई बहनों को साथ निमंत्रण पत्र भाई किराना वे केवल वालों की असीम कृपा से हमारे यहां श्रीमान नशाराम जी अपने सुपोत्र सिरंजीव घुटकाराम जी सुपुत्र श्रीमती एम श्री के राम जी निवासी कष्ट नगर संघ सोभा के बीडी देवी सुपुत्री श्रीमती एम श्री दमारोह सिंह जी निवासी दुख नगर के अशुभ विवाह के उपलक्ष में आप सभी से परिवार पदार कर स्वर्ग जाने की अनुमति देवे वेवाई कार्यक्रम वेवाई कार्यक्रम बरात प्रस्थान अतिशीघ्र बरात स्वागत शमशान घाट मंडप फेरी वाली खेजड़ी प्रीति भोज इंजेक्शन ग्लूकोज गोली और कैप्सूल विवाह स्थल शमशान घाट पक्ष, ननियालवार पोतल राम एवं नशेड़ी परिवार श्री आमंत्रित स्थल श्री केन्सरा राम पुत्र नशेड़ी राम निवासी कष्ट नगर तेसिल शमशान घाट जिला पर लोग घाटी हो विशेष प्रति सभी रोगीला बहन भाई जवाई पक्ष चिलम भाई हुई अभीम दास जी नोट बराज श्रीमान जी निवासी दुग्ध नगर वालू के यहाँ चार कंदू पर जाएगी दस मैं श्री खासी राम टीबी राम रोगी राम नफुसत कमजोर मल एम सन छोटा मोटा रोगिला परिवार बाल मनवाहर ससंग व गंगा प्रसादी होशी हमारे या रईसों की शादी में जलू स्वांग करंट रजनीगंधा डबल जीरो मिराज एम, समत जे जे सी ओ साहब का आभार आपने किसानों को जमीन से जुड़ी हुई बातें बताते हुए नशे के दुष्प्र प्रभाव के बारे में बहुत बड़ी बात बताई है आपका बहुत बहुत आभार अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे बीच में प्रगतिशील किसान के रूप में श्री रघुभाई माली पांच मिनट के लिए आप भी अपने विचार बताना चाहते हैं श्री रघुभाई माली पधारें प्रगतिशील कृषक हैं आप आज प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय विशाल किसान मेला के मुख्य अतिथि श्रीमान ओटाराम जी देवासी माननीय मंत्री राजस्थान सरकार श्रीमती पायल परशुराम पुरिया माननीय जिला प्रमुख सिरोई श्रीमान अभिमुन्यु कुमार साहब माननीय जिला कलेक्टर सिरोई श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सम्मानित मंच यहाँ विराजमान दूर दराज से पधारे हुए मेरे किसान भाइयों माताओं बहनों इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानीय पत्रकार भाइयों कृषि विभाग के समस्त सम्मानीय अधिकारीगण मैं संक्षेप में ही ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा लेकिन पूरा जिला थी पदारी वा किसान भाईओं सिर्फ मारो एक संदेश देना चाहूँ कि मुँह भी काश्तकार हो खेती करूँ और खेती रो बहुत शौक है मने लेकिन आज रमाना रे माए खेती रहे माए जैविक खेती रो बहुत ही बड़ा उपयोग है क्योंकि आज देश है मैं जितनी बीमारियों कैंसर वगैरह जो बीमारी फैले रही वह सिर्फ ऑफे जित्री पेस्टिसाइड अंग्रेजी दवाइयां यूज करो यूरिया डीएपी और जितनी जो खा देरा यूज कर रही है पूरा देश है मैं बीमारी फैले रही आज ओपार देश रहा माननीय प्रधानमंत्री जी भी और पूरा देश चिंतित है कि ओपारे देश में जैविक खेती ज्यादा दी ज्यादा किसान भाई उपयोग में ले और जैविक खेती रे वास्ते जो आपने गोबर खाद है तैयार है वेला वर्मी कंपोस्ट जो ऊपर अड़ियों थी खाद तैयार करो वो भी वेह है और दूजो जत्रो कीटनाशक पेस्टिसाइड दवाइयों पर पे जो बाजार थी खरीदो वन में वणिन बढ़ावा आज मु पिछला एक वर्ष थी मारे कुआ वेरारे ऊपर अंग्रेजी दवाई कॉम्बेन्यू ले रही हो और मारे बड़े कुआरे ऊपर सारी दवाई तैयार कर रही हो कीटनाशक वनस्पति कीटनाशक और मैं धतुरो आकरों जत्र भी जो ऊपर द्राव नहीं खाता हुए वह पत्ता लेना है और गौमूत्र रमाए उबाले पो छोड़े पो नु स्प्रे करू है जो मुझे लगातार करे रही और वो बहुत ही खेती करी हो ड्रीप की खेती करी हो तो वनों खर्चो जो है लाइट रो और बीजो जो भी खर्चो है वो फिफ्टी परसेंट यानी आधा खर्चा रे माए आप जो उपज जोज लायद मे ख्याल गुण लाइन किसान में के मारे जीरु प्रति बीघा हाड़ी चारो बोरी जीरो तक लगातार लीध है वो अति ज्यादा उत्पादन वजह सिर्फ ड्रीप मै बुंद बुंद सी थी वो अतरु जीराकत हुई आज वणित जगह में गेहूँ चौदह सौ बयासी जो मैं सैंपल भी आज एक, एक दो पचास ने पचपन है, सैम्पल मुखे को तो वहाँ जो अत्रज वेरी है वहाँ ड्रीप्रे मैं बूंद बूंद सि वेरी है तो मु किसान भाई वो के के ने वो कहू चाह आजरा जमा में अ खेती रायडा ने वगैरह करो आलावा बागवानी जरा माए आप अनाज की खेती खूब बढ़िया करे हे पपीता की खेती खूब बढ़िया करे कोरोधरी साहब करी की खेती अच्छी करे सिर्फ को। अपन कोशिश करनी है ट्राई करनी है और बने माते मजदूरी करनी है आप देख जो भले एन रिजल्ट कतरों बढ़िया मिली तो हारो किसान भाई वो इस कहना चाहूँ की शिक्षा रे में भी खूब ध्यान देना है अगर शिक्षित वही हो तो जितरी भी सरकारी योजना आवे वनों आप लोग लाभ लै और वन हिसाब से आप खेती हो, नवाचार खेती रे में लावे हो तो शिक्षित वेणू भी खूब जरूरी है और बड़ी बहन बेटी वो के भाई हो सब पढ़ा खूब जरूरी है अन्य अलावा ब्राजोड़ा सम्मानीय मंत्री महोदय और जिला प्रशासन आदरणीय कलेक्टर साहब और सब बिराजा सीओ साहब वो ने एक हमारे विनती करनी चाहो हमारे किसान भाइयों और दुख दर्द है वो कहना चाहो एक तो अपरेटर ड्रिप रे माए बूंद बूंद सिंचाई हमारा किसान भाई अगर ड्रिप लगावना भी चावे तो हमें सब्सिडी बहुत कम है एक हेक्टर जो यूनिट कॉस्ट है वह मार्केट रे वैल्यू हवा लाखती दौड़ लाख के करीब आवे है डिपार्टमेंट रे माए वैसे पिचहतर थी अस्सी हजार रूपये वहाँ पे फिक्स की दौड़ा है तो मारो किसान भाई और तरफ आप सबने हाथ जोड़े निवेदन है बार बार मे लोग है कि आ सब्सिडी थोड़ी प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो वा वधारे पे ने दौड़ लाख एक्चुअल कॉस्ट आवे वा की दी जाए बीजी किसान भाई तीने परेशानी वास्ते झटका मशीन माते सब्सिडी वास्ते कई बार आग रखी दू है। अगर थोड़ी बहुत भी सब्सिडी मिले तो ज्यादा ज्यादा किसान भाई वनो फायदो लगे और भी तार बाउंड भी आज अरटने कुआने खेतर जो जंगल रमाए है जो फॉरेस्ट लागत है तो वो भी आपने एक निवेदन करना चाहूँ भी कोई वेक है, तो सरकार कराव तो बड़ी मेहरबानी माते और बाकी मो सब किसान भाई कहना चाहूँ की नवाचार रमाए बागवानी रे मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग जोन दे जियो आज मैने कृषि कृषि विज्ञान और जिला प्रशासन द्वारा हर वर्ष कोई न कोई आ, साल भर में कई किसान और किसानों संगोष्ठी की दी जाए और मेलो करे है और जिला प्रशासन और मंत्री महोदय ने खूब खूब किसान तरफ दी धन्यवाद देना चाहो की आज जो मोर किसान भाइयों ने आगे लवर लावास्ते आप लोग जो कर रहे हो और आज जो मनी बुलावे जो आज बोलवारों मौको दे दो सब बहुत बहुत आभारी हूँ धन्यवाद जय जवान जय किसान श्री रघु भाई धन्यवाद आप प्रगतिशील किसान है और कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं बहुत अधिक तो उन्नत फसल ले रहे हैं आपको आपने आपके अनुभव सुनाए धन्यवाद नमस्कार किसान भाई बहनों आज के लिए बस इतना ही कल फिर इसी कार्यक्रम का आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट टू आप सुनेंगे इसी टाइम पर साढ़े सात ऐसी साढ़े आठ के बीच में आप बने रहिए हमारे साथ और आंखों में जीत के सपने सजाएं ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं सपने देखो और उन्हें पूरा करो आंखों में उम्मीद के खौफ भरो अपनी मंजिल खुद तय करो ऐसे बेदर्द दुनिया से मत डरो आइए किसान मेले को सुनिए और आगे बढ़िए अपने जीवन में खुशहाली लाइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे साढ़े सात ऐसी साढ़े आठ के बीच में इस कार्यक्रम का अगला भाग आप सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करा आते रहो